बहुतर मूर्तद्रव्य संयोगी, दूरत्म और बहुतर, रवि क्रिया संबंधित संबंधित संबंधितों क्योंकि क्रिया के साथ संयोग नहीं होगा इसलिए संबंधित क्योंकि द्रव्य और एवं संयोग हाँ तो जब मूर्तद्रव्य होगा वहाँ तो संयोग हो जाएगा क्रिया होने के लिए संबंधित है आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वी पृथ्वी जल वृत्ति पृथ्वी जल आद्य पतन असमवायिक कारणम गुरुत्व खाली कहेंगे कारणम गुरुत्व कहेंगे ये तो दंड घट पट सभी कारण हो सकते हैं आगे असमवाय कारण असमवाय कारण कहते हैं जैसे घट घट का तीन कारण होगा एक समवायिक कारण एक असमवायिक कारण और एक निमित्त कारण समवाय कारण जो उपादान बोलकर के सामान्यतया कहते हैं घट का समवाय कारण हो जाएगा कपालय और असमवाय कारण कहेंगे कपाल का संयोग ये असमवाय कारण किसको कहते हैं कहते समवाय कारण में रहता हुआ कार्य के प्रति कारण समय कारण हो गया कपाल समवाय कारण तो कार्य के प्रति कारण है ये किंतु समवाई कारण में रह कर के कार्य के प्रति कारण समवायिक कारण हो गया कपाल कपाल का संयोग कपाल में रहेगा तो समवायिक कारण में रहता हुआ कारण होगा कार्य के प्रति इसको कहेंगे असमवाय कारण कैसे घटके मिट्टी मिट्टी खुपालो। खुपालो। तो खुपालो। तो खुपालो का होने से परंपरा तो परंपरा में जितने बाकी जाएंगे समवाय कारण वो सब कारण ही माना जाएंगे जहां तक तो उपादान कहेंगे वो समवाय कारण हो जाएगा असमवाय कारण हुआ की कार्य जहाँ रहेगा ये घट संबंध से कहाँ रहेगा कपाल में वही रहता हुआ कार्य न सह एक अर्थे सत कारणम विद्यमानम सत कार्य के साथ एक ही अर्थ में रहते हुए कारण बनेगा घट संबंध से जहाँ रहता है कपाल में वही कपाल संयोग रहेगा रह करके घट के प्रति घट रूप कार्य घट कार्य है उसके प्रति जो कारण होगा उसको असमिक कारण कहेंगे तो अभी हम कहेंगे असामयिक कारण गुरुत्वम खाली कारण कहने से तो बहुत जगह में जाएगा अभी असामवा कारण कह देंगे कहते हैं असमवा कारण गुरुत्व कहने से ये कपाल संयोग में भी जाएगा तो इसलिए कहते हैं आद्य पतन का असमवाय कारण आद्य पतन खाली कहेंगे अभी पतन असामिक कारण पतन अर्थात गिरना गिरेगा कौन गिरेगा कहते पिंड तो पिंड गिरेगा अभी ये पिंड में पतन रहेगा पतन रूपों का क्रिया रहेगा और पिंड में जो पतन रूप का क्रिया रहा ये क्रिया हो गया कार्य तो वो पिंड क्यों गिरेगा उसमें और कुछ चीज है जो होने से ही वो पिंड गिरेगा ये जो क्रिया हो रहा है अभी पतन रूप का क्रिया हो रहा है उसका समवाहीिक कारण हो जाएगा पिंड क्योंकि यह क्रिया समवाय से द्रव्य में रहेगा तो पतन का समवाय कारण हो गया पिंड उसी पिंड में गुरुत्व भी रहेगा तो कार्य सह एक अर्थ है विद्यमान तो कार्य हो गया पतन पतन कहाँ रहेगा समवाय समझ से पिंड में वही रहेगा ये गुरुत्व रह करके पतन के प्रति कारण होता है गुरुत्व नहीं रहेगा तो पतन नहीं होगा जैसे बनी में वायु में उनमें गुरुत्व नहीं है तो पतन नहीं होता है तो कहेंगे कि पतन के प्रति जो असमवाय कारण होता है पतन का समवायी कारण कौन हुआ पिंड पिंड और पतन का जो समवाय कारण पिंड उसी समवाय कारण में रहता हुआ पतन के प्रति कारण आ, हो जाएगा गुरुत्व तो। कहेंगे ये जो पिंड गिरना आरंभ हुआ धीरे धीरे उसका गति बढ़ेगा तो द्वितीय तृतीय क्षण में उसका गति बढ़ेगा अभी पिंड का पतन चल रहा है द्वितीय क्षण तृतीय क्षण में वहां जो ये पिंड का अभी द्वितीय क्षण में पतन हो रहा है अभी द्वितीय क्षण में पिंड में बेग आएगा तो द्वितीय क्षण में पिंड का पतन बेग के चलते होगा अभी पिंड में द्वितीय क्षण में पतन भी है पतन का स्वामी कारण द्वितीय क्षण में हो जाएगा पिंड उसी पिंड में बेग रहेगा तो वेग पिंड में रहता हुआ पतन के प्रति कारण हो गया तो असामयिक कारण हो जाएगा बेग तो उसको गुरुत्व कह देंगे फिर इसलिए कहते हैं आद्य पतन लेना है प्रथम क्षण में वेग नहीं है इसलिए आद्य पतन का जो असामयिक कारण हो तो होगा वही गुरुत्व होगा अर्थात जिस पदार्थ में गुरुत्व तो है उसी में आद्य पतन होगा जिसमें गुरुत्व तो नहीं है उसका आद्य पतन नहीं होगा बेग और था था आगे जो बढ़ना धीरे-धीरे ये, के है? ये संस्कार का बढ़ तीन प्रकार के स्थिति स्थापक भावना और वेग और तीन है तो आद्य पतन का असमवाय कारण गुण है गुरुत्म ये आद्य पतन का समवायिक कारण कौन होगा पिंड तर तो आद्य पतन प्रथम क्षण में जो पतन हुआ सामवायिक पिंड उसी पिंड में गुरुत्व तो भी रहेगा रहने पर ही आद्य पतन होगा इसलिए उसको असमवाय कहा का जाता है और पृथ्वी जल वृत्ति यही दो पदार्थ तो गिरते हैं नीचे इसलिए पृथ्वी और जल ये दोनों में गुरुत्व तो रहेगा तो के चलते तो फुल्का इत्यादि को गिरता दिखता है तेज उसमें तेज छुड़ी है अंगार को आप फेंक देंगे वो गिरेगा नहीं गिरेगा अंगार अर्थात जलता हुआ पूरा लाल दिखता है तो वो तो तेज है फिर तो उसमें पृथ्वी अंश के चलते गिरेगा इसी प्रकार की जो उल्का इत्यादि दिखते हैं उसमें पृथ्वी अंश रहने से वो गिरता है पृथ्वी अंश नहीं रहेगा तो गिरेगा नहीं केवल तेज अंश तो? अगर ये तेज भी गिरने लगेगा तब लाइट जलाने से ऊपर नहीं जाना चाहिए लाइट भी जा रहा है तो इसलिए उसमें वो नहीं है उसमें तो तो गुरुत्व तो नहीं है तो पदकृत में आदि दंडादि असमवाय असमवाय असमवाय नहीं कहेंगे तो लक्षण कितना रहेगा कारण खाली कारण कहेंगे तो दंडा में जाएगा तथा कारणम गुरुत्वम इतना लक्षण कर देंगे दंडा में जाएगा तो आगे इसको वारण करने के लिए प्रथम विशेषण क्या जोड़ेंगे असमवा कारण असमवा कारण कहने से रूप में जाएगा जो तंतु रूप उसका समवायिक कारण क्या होगा तंतु, तंतु। अभी तंतु रूप तंतु में रहेगा रह करके पटर रूप के प्रति असामवा कारण होगा अगर खाली आप असामवा कारण गुरुत्व तो कहेंगे तो तंतु रूप में जाएगा और पटर रूप के प्रति असामवा कारण है तो रूपादि बारण है इसलिए पतन कहना पड़ेगा पतन का असमवाय कारण रूप का असमवाय कारण नहीं दो नंबर टिप्पणी अच्छा पतन अनुपाधा ने यह दे दिया दो नंबर टिप्पणी पतन अनुपाधा ने पट रूपे तंतु रूपाधिर असमवाय कारण अति तो व्याप्ति पट रूप में तंतु रूपादि असमवाय कारण होते हैं पट रूपे अर्थात पटोरूप का विषय में तंतुरूपा देर असमिक कारण तंतरूप असमवायिक कारण होता है अगर आप असमवाय कारणम गुरुत्वम कहेंगे तो तंतरूप में जाएगा क्योंकि पटोरूप के प्रति असमवाय कारण है कपाल संयोग कहने से थोड़ा सरल होता है तो तंतरूप रूप कह दिए आगे ठीक है पतन असामवायिक कारण कहेंगे इतना कहने से वेग में अति व्याप्ति होगी वो भी पतन का असमवायिक कारण द्वितीय क्षणों का पतन का असमवाय कारण वेग होता है इसलिए अति व्याप्ती आद्य दे दिया तीन नंबर टिप्पणी द्वितीय पतने वेग से असमवात आय आद्य आद्य कह देने से द्वितीय पतन को नहीं लेंगे और प्रथम पतन आद्य क्षण में वेग नहीं है इसलिए गुरुत्व में ही लक्षण जाएगा ये दीपिका में दे दिया भी इसको। द्वितीय आदि पतन से वेग असमवाण द्वितीय पतन का असमवाय कारण वेग है उसमें अति व्याप्ति वारण करने के लिए आदि पतन देना समवाय कारण द्रवत्व पृथ्वी जल तेजो वृत्ति चेति चेति जले जले तिव साधि नैमित्के तेजसी नैमित्क पृथिवी तेजसोज पृथिव्या घृतासंगज द्रव तेजसी सुवर्णाद्रेज स्यंदन असमवायिक कारणों जैसे वहां पतन दिया था यहाँ स्यंदन संदन सन्दु प्रवहन बहना तो स्यंदनों का असमवाय कारण कहेंगे वहां भी तो ये वेग आ जाएगा एक बार बहने लगेगा तो वेग आ जाएगा इसलिए यहाँ भी आद्य कहना है अर्थात तो यहाँ आद्य ब्रैकेट में दिए हैं अर्थात तो मूल कारण नहीं लिखे थे बाद में कहीं जोड़े हैं अच्छा यहाँ पदकृतियों में भी तो आद्य सीखे है प्रतिक्ञी है ना इसलिए लगता है की संभवत तो मूलकार का आद्य सन्धन था असम्भव कारणम द्रवत्व पृथ्वी जल तेजो वृत्ति कैसे कहेंगे यहाँ समास पृथ्वी पृथ्वी जल तेजस नपुंसक तेजाशी दीर्घ हो जाएगा अगे तेजाशीस तेजस तेज सु अथवा तेजस्वृत्तिर कस्य द्रवत्व तो द्रवत्व हो जाएगा पृथ्वी जल तेजो वृत्ति नपुंसक होने से नपुंस का तद्विध त्रवत्व दो प्रकार के हैं सांसिद्धि नैमित्तिक सांसिद्धि अर्थात स्वभाव तो सिद्ध सांसि नैमित्तिमित आगत नैमित्तिक सांसिद्धि जले सांसिधि अर्थात स्वभाव से उसमें द्रवत्व रहता है वहने का स्वभाव रहता है और नैमित्तिक पृथ्वी तेजस्व नित्तागत नैमित्तिको जाना से तो नैमित्तिक अर्थात किसी निमित्त से जिसमें द्रवत्व आ जाता है कहा पृथ्वी पृथ्वी च तेजस्य चिथि पृथ्वी तेजसी तयो पृथ्वी तेजसो पृथ्वी और तेज में किसी निमित्त से आता है कैसे कहते हैं पृथ्वी घृताद अग्नि संयोगजम द्रवत्व पृथ्वी कौन सा पृथ्वी में घृतादि पृथ्वी है उसमें अग्नि संयोगजम द्रवत्व अग्नि का संयोग होने से घृतमय द्रवत्व और तेज सी अग्नि संयोग कौन सा तेज जिसमें ये आएगा कहते सुवर्णादि सुवर्ण आदि जितने धातु पदार्थ है तो उसमें अग्नि संयोग होने से तो उसमें द्रवत्व आ जाएगा सभी तेज में द्रवत्व नहीं है तो ये सुवर्ण आदि कैसे हाँ, ये सुवर्ण वहाँ गिनाया था ना आठ हाँ, उस तो उसमें ये, है, हाँ, ये सब सुवर्ण से वो सब ग्रहण हो जाएंगे स्वामी जी इसमें जो तेजस सुवर्ण है हाँ, तो इसमें भी अग्नि संयोग जब हम अग्नि संयोग पड़ेगा अग्नि संयोग जम द्रवत्व नहीं तो स्वाभाविक रूप से क्योंकि का कहना निमित्त वही तो सुवर्ण में द्रवत्व आने का निमित्त वही है अग्निशम से आगे पदकृत्य में आद्य से दंडादि वारणा असमवाय खाली कहेंगे कारणम द्रवत्व दंड में जाएगा इसलिए असमवाय कारणम कहना पड़ेगा और खाली कहेंगे असमवाय कारण द्रवत्वम कहेंगे रस में जाएगा क्यूँकि रस भी असामवा कारण है कौन सा रस असामवा कारण हो जाएगा कहेंगे अवय अवा में जो रस है वो अवयवी रस के प्रति असामवा कारण है जैसे तंतु रूप पट रूप के प्रति असमवा कारण हुआ इसलिए यहाँ रसाधि दे दिया रस का अवयव अवा अर्थात रस का अवयव अर्थात रस जिस पदार्थ जैसे कहते हैं की रूप अवयव अभा रस जैसे यहाँ हो गया तंतु का रूप तंतु हुआ अवयव जैसे तंतु का रूप हुआ पट अवयवी का रूपों के प्रति इसी प्रकार की मान लीजिए एक कोई भी पदार्थ है जैसे कि गन्ना का एक टुकड़ा ले ली तो उसमें रस रहेगा मधुर रस तो गन्ना का टुकड़ा में जो मधुर रस रहा वो पूरा गन्ना का मधुर रस के लिए कारण होगा मतलब अवयव अबा का गुण अवय भी गुण के प्रति असामयिक कारण होते है टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे उसका अवय हो जाएगा छोटे छोटे वही उसका अवय कारण हो जाएगा उसमें अभी टुकड़ा टुकड़ा में जो रस रहेगा तो उसमें रस अर्थात उसको तो पहले निचोड़ने से उसमें जल अंश रहेगा वो भी द्रव्य है उसमें रहेगा रस गन्ना का टुकड़ा हम पृथ्वी अंश देखते हैं उसमें जो जल से है क्योंकि रस रहेगा वो जल अंश में वो जल अंश में से पृथ्वी में भी रस है तो हम मान सकते हैं वहां भी तो वो जो अवयव का रस है वो क्योंकि अवयव में रस रहने पर ही अवयवी का रस असम कारण बनते हैं ये थोड़ा अवयव जब गुण अवयवी गुण के प्रति असमय कारण बनते हैं उसका लक्षण अलग है कार्य न सह एक अर्थे विद्यमान सत्म ये हो गया कपाल संयोग घट के प्रति और यहाँ होगा कारण न सह एक अर्थे सम्वेत सतोड़ा तो दूसरा लक्षण है पदकृति में देखिये किरणावली में किरणावली में तृतीय पंक्ति द्रवत्वत्व जाति क्योंकि द्रवत्व हो गया गुण गुण में रहेगा जाति तो में रहे वो जाती रहेगा द्रवत्व हो गया जाती जाति प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष भी से ही पता है, कोई बहराया तो जल परमाणु द्रवत्व नित्यम द्रवत्व में जाति है गुण है न न आगे देखे ना जल परमाणु द्रवत्वम नित्यम जाति किसको कहा? तो कहाँ कहते हैं जल परमाणु द्रवत्व ये द्रवत्व क्या है गुण है क्योंकि जल परमाणु में द्रवत्व ये गुण है उस द्रवत्व गुण में द्रवत्व तो जाति रहेगा जल परमाणु में रहने वाला द्रवत्व नित्य है क्यूँ नित्य है जल परमाणु नित्य है तो नित्य होने से उसमें रहने वाला द्रवत्व भी नित्य होगा अन्यत्र पृथ्वी तेज परमाणु आदो जल दियणुक आदो च अनित्यम जो पृथ्वी और, और, और तेज का परमाणु में द्रवत्व आया वो नित्य नहीं है क्योंकि नैमित्तिक है पृथ्वी और तेज में नैमित्तिक कहा नैमित्तिक पृथ्वी तेजस्व इसलिए पृथ्वी और तेज का परमाणु में कभी अगर द्रवत्व दिखेगा वो नैमित्तिक नैमित्तिक अनुसार अनित्य होगा और जल का जो दियोणुको है उसमें भी द्रवत्व रहेगा रहने से वो भी अनित्य होगा क्योंकि दियोणुको जब टूट जाएगा उसका द्रवत्व भी नाश हो जाएगा किंतु जल का जो परमाणु होगा उसमें रहने वाला द्रवत्व वो वो नित्य होगा इसलिए जल का परमाणु में द्रवत्व नित्य अन्यत्र सर्वत्र अनित्य हो जाएगा पृथ्वी और तेज परमाणु में भी द्रवत्व रहेगा किन्तु अनित्य क्योंकि नैमित्य है और जल का जो दियोणु होगा वहाँ भी अनित्य हो जाएगा क्योंकि वहाँ दियोणु ही नाश हो जाएगा पृथ्वी तेज का परमाणु तो नाश नहीं होंगे किंतु तो उनका द्रव्यत्व अनियमित का है इसलिए वो अनित्य हुआ अच्छा आगे चूर्णादि पिंडी भाव हेतु स्नेह चूर्णादि भाव जल मात्र वृत्ति ही चूर्णादि पिंडी भाव का जो हेतु है और वो गुण हेतु अलग पद है चूर्णादि पिंडी भाव का हेतु है और वो गुण भी होना चाहिए इसने, खाली कहेंगे गुण स्नेह क्या होगा अन्य गुणों में जाएगा और कहेंगे चूर्णादि पिंडी भाव हेतु वो तो ईश्वर त्ञान है इतने अच्छा कालो सब हो जाएंगे इसलिए गुण कहना पड़ेगा तो उसमें अभी चूर्णादि पिंडी भाव हेतु और गुण ईश्वर का इच्छा ईश्वर का प्रयत्न ये सब गुण है तो उसमें जाएगा फिर असाधारण देना पड़ेगा क्योंकि वो साधारण है तो गुण कहने से भी वहां जाएगा असाधारण देना होगा पदकृतियों में चूर्णादि चूर्णम पिष्टम जो अर्थात तो हम चूर्ण कर देते हैं पिस्ट देते हैं तदेव तो आदि अर्थात तो मृतिका सचूर्णादिश तस् पिंडी भाव तो चूर्णादि अर्थात मृतिका आदि का जो चूर्ण ये नहीं कि लोहा का चूर्ण लेना है इसलिए कहते हैं चूर्ण अर्थात तो पिष्टम पिण्डी भाव का अर्थ संयोग विशेष विशेष संयोग को पिण्डी भाव कहते हैं नहीं तो घट भूतल का संयोग हो गया ये कोई पिंडी भाव नहीं है इसलिए कहते हैं संयोग विशेष संयोग विशेष क्या है किरणावली में द्वितीय पंक्ति में दिए पिंडी भावो नाम चूर्णादे धारण आकर्षणादि संपादक संयोग चूर्णादि का धारण आकर्षण चूर्णादि आकर्षण होकर के परस्पर में धारण होकर के रहते हैं जिस संयोग के चलते ये घटभुतल संयोग वो नहीं है तो इसी को पिंडी भाव कहा जाएगा इसलिए संयोग विशेष कहा गया पदकृतियों में संयोग विशेष तस्य हेतुर हेतु निमित्त कारण क्योंकि ये जो पिंडी भाव संयोग हुआ उसका उपादान कारण तो चूर्ण हो जाएगा इसलिए इसको कहते हैं निमित्त है स्नेह इत्यर्थ है इसको स्नेह का जो हेतु में उसी का अर्थ निमित्त कारण ये समय कारण असम तो कारण नहीं निमित्त कारण कालादि काला में नहीं जाएगा नहीं तो खाली चूर्णादि पिंडी भाव हेतु कह देंगे और कालो ईश्वर सब में जाएगा साधारण कारण सर्वत्र इसलिए गुण कह देंगे फिर भी गुण कहने से जाएगा ईश्वर का इच्छा और प्रयत्न में जाएगा इसलिए असाधारण भी कहना चाहिए मुख्य कारण दो साधारणों के लिए अब साधारण कह देंगे तो वो सबसे बारण हो जाएगा और असाधारण में फिर निमित्त तो, तो ये बाकी सब ये सब असाधारण में निमित्त ऐसा नहीं है क्योंकि वो जो ईश्वर त्ञान है ये, ये कहीं निमित्त तो कारण में बनते है और कहीं असामवा कारण भी बनेंगे ये बनेंगे और कहीं समवायिक कारण भी बनेगा आकाश शब्द का समवाय कारण है अच्छा आकाश तो साधारण कारण में नहीं है कालो दृष्टो दिगे दिग है आकाश कारण में नहीं है वहां जितने है वो समवाय कारण बनेगा ईश्वर समवायी कारण बनेंगे ईश्वर का जो ज्ञान इच्छा के प्रति ईश्वर समवायी कारण है बन इसलिए जो समवाय असमवाय निमित्त वो असाधारण का बनना ऐसा कोई जरूरत नहीं वो कारण सामान्य का हो जाएंगे समय कारण ईश्वर ईश्वर ज्ञान का समय कारण कौन है है समय कारण बोल गया कालादो अति व्याप्ति वारण है गुण पदम रूपादो अति व्याप्ती वारण है पिंडी भाव अब खाली कहेंगे कि हेतुर हेतु हेतु होना है गुण होना है और उसको स्नेह कहेंगे तो ये रूप भी है हेतु भी है गुण भी है चूर्ण पदम स्पष्टार्थम तो चूर्णादि पिंडी भाव का कहते हैं ये स्पष्ट के लिए तो एक नंबर टिप्पणी किन्तु कहते हैं तो चूर्ण लोहादि पिंडी का भाव कारणीभूत बन्नी संयोग लोहादि पिंडी भाव हो जाएंगे बन्नी संयोग करने से लोहादि में वो पिघल करके पिण्डी भाव हो जाएगा उसमें वारण करने के लिए चूर्ण पदम पिष्टादिपरम अर्थात वो मृतिका इत्यादि का पिष्ट चूर्ण उसको लेना है इसलिए स्पष्टार्थम नहीं है अर्थात तो ये व्याप्ति वारण करने के लिए ऐसे वो अर्थात किरणावली कार कह रहे हैं स्पष्टार्थम का अर्थ वो नहीं देने से चलता किरणावली में देखिये अः चतुर्थ पंक्ति किरणावली में स्नेह प्रत्यक्ष सिद्ध प्रत्यक्ष से अर्थात तो जो चिग्नापन दिखता है स्नेहत्व जाती स्नेह में स्नेहा तो रहेगा घृते तैला तो आप जलो मात्र वृति कह दिए तो घृत तैलों में दिखता है स्नेह तो कहते हैं जल से एवं स्नेह घृत तैल में जल अंश रहता है नित्य जले स्नेह नित्य हो जाएगा अनित्य जले स्नेह अनित्य हो जाएगा नित्य जल कौन है परमाणु परमाणु का जो स्नेह होगा नित्य होगा और अनित्य जल कार्य रूप वो सब में अनित्य हो जाएगा अनित्य हो जाएगा आगे श्रोत्र ग्राह्यो गुण शब्द आकाश मात्र वृत्ति स द्विध ध्वनियात्मको वर्णात्मक त्वनियात्मको भैरिया वर्णात्मक संस्कृत भाषादीप्ष्रोत्रग्राह्यो गुण शब्द श्रोत्रग्रह्य में सामस कैसे कहेंगे ग्राह्यः गुण होना चाहिए खाली स्रोत्र ग्राह्य कह देंगे तो कहाँ जाएगा शब्द में जाएगा और शब्द क्योंकि वहा नियम क्या है यो न्यौ गुण ये न इंद्रियण गृह थे तदगता जाति तदभाव तेन व इंद्रियण गृह स्रोत्रग्राह्य गुण खाली गुण कह देंगे तो अन्य गुणों में।, में चला जाएगा आकाश मात्र वृत्ति केवल आकाश में रहेगा आकाश मात्र अर्थ आकाश इतर अवृत्तित्व आकाश आकाशवृत्तित्व मात्र शब्द का वही अर्थ है इतर में नहीं रहना उसमें रहना सद्विविध सत्मक वर्णात्मक आत्मा शब्द का अर्थ स्वरूप ध्वनि स्वरूप है वर्ण स्वरूप है ध्वनि अर्थात जहाँ वर्ण नहीं है जैसे ये मृदंग इत्यादि वो ध्वनि है वहाँ कोई वर्ण नहीं आता है ये पशु पक्षी इत्यादि का जो स्वर होता है वो ध्वनि है उसमें वर्ण नहीं है तो ध्वनियात्मक और दूसरा हो गया वर्णात्मक तथा ध्वनियात्मक हो भैरियादो भैरि नगड़ा तो उसमें जो शब्द होता है उसको कहते हैं ध्वनियात्मक तो ये भैरियादो में जो शब्द ये हुआ ये नोदन हुआ या अभिघात हुआ अभिघात अभिजात वो संयोग है जिससे शब्द जन्म उत्पत्ति होती है और वर्णात्मक शब्द कौन है संस्कृत भाषा दि रूप ये वर्णात्मक हुआ तो ये जो अभी किताब में लिखा गया है शब्दम ये जो श्रोत्र ग्राहियो गुण शब्द अभी ये जो लिखा गया है वो शब्द है नहीं है ये शब्द है इसको आप स्रोत्र से ग्रहण कर लेंगे नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं होगा तो शब्द कैसे हैं? वो शब्द नहीं है इसको कहा जाता है लिपि ये लिपि जो है वो शब्द का उपलक्षण है ये यहाँ स्रोत्र ग्राहियों गुणों शब्द ये देखने से हमको शब्द का स्मरण होता है और शब्द जब हम सुनते हैं हमको लिपि का स्मरण हो जाता है ये परस्पर में संबंध होता है तो ये जो है ये शब्द नहीं है स्रोत्रग्राह्य जो होता है वही शब्द होता है इसलिए आगम श्रुति शब्द कहते हैं स्रोत्रग्राह्य ये लिपि नहीं है वो शब्द नहीं है इसलिए जो ओंकार शब्द कहते हैं जो स्रोत्रग्राह्य हो वो लिख देना वो शब्द नहीं है ओंकार शब्द के ऊपर ध्यान करना अर्थात उच्चारण करके उसके ऊपर ध्यान करना अच्छा लिपि के द्वारा शब्द का सूचना दिया जाता है जैसे हम लिख देते हैं ऐसे अर्थात एक लिख देते हैं तो वो जो एक लिख देते हैं वो जो ऐसे रेखा लिख दिया वो क्या एक है वो एक का दियोतो को सूचक उसको देखने से हमको बुद्धि हो जाता चाहिए एक है। वो वास्तविक नहीं है जैसे रेखा संख्या का दियोतो को होता है सूचक होता है इसी प्रकार लिपि शब्द का सूचक होता है वो बताता है ये लिपि है तो नहीं तो कहा जाता है चक्ष ग्राह्य गुण है अभी शब्द ये भी कहना चाहता है किन्तु ये नहीं है वर्णात्मक संस्कृत भाषा भाषादि रूपये आगे पदकृत्य में शब्दत्वे अति व्याप्ति वारणा गुण तो अगर गुण नहीं कहेंगे खाली हो गया स्रोत्र ग्राह्य तो ये शब्दत्व में जाएगा रूपादि वाराण श्रोत्र ग्राह्य खाली गुण कह देंगे गुण शब्द रूपादि में जाएगा अभी कहते हैं कि अब कहते हैं स्रोत्र ग्राह्य गुण शब्द किंतु श्रोत्र के द्वारा ग्राह्य होगा वही शब्द जो स्रोत्र में उत्पन्न होगा जो अभी गंगा जी में जो शब्द हो रहा है वो शब्द स्रोत्र के द्वारा ग्राह्य नहीं होगा क्योंकि वो शब्द बिची तरंग न्याय अथवा कदम मुकुल न्याय से यह स्रोत्र देश पर्यंत आएगा बिची तरंग जैसे जल में तरंग होता है बिची जल उसमें होने वाला जो तरंग अथवा वो बिची तरंग क्या होता है एक दिशा में फैलता है एक दिशा में अर्थात तो एक लेवल में फैलेगा अगर आप जल में हम कोई डाले पत्थर डालें वो उसी दिशा में फैलेगा ऊपर नहीं उठ जाएगा नीचे नहीं चला जाएगा किन्तु कदम्ब मुकुल वो कदम्ब जो फूल होता है वो पूरा चारों दिशा में फैलता है तो ये शब्द इसी प्रकार के दोनों मानते हैं कहते हैं सभी दिशा में शब्द फैलता है फैलता है अगर कहीं शब्द होगा तो सभी दिशा में जाएगा इस प्रकार के हो करके वो शब्द चलेगा चलेगा अर्थात ये शब्द नाश हो जाएगा दूसरा शब्द को उत्पन्न कर देगा तो जो शब्द गंगा जी में उत्पन्न हुआ वो हमारा श्रोत्रग्राह्य नहीं हुआ तो होने से अभी जो गंगा जी में उत्पन्न हुआ शब्द उसमें तो शब्द का लक्षण नहीं जाएगा क्योंकि वो स्रोत्र ग्राह्य नहीं हुआ तो इसलिए कहते हैं कि आपका स्रोत्र ग्राह्य गुण शब्द ये लक्षण ठीक नहीं होगा अव्याप्ति हो जाएगा इसलिए आपको जाति घटित तो लक्षण करना पड़ेगा वस्तु तस्तु श्रोत्र उत्पन्न शब्द से व्रोत्र ग्राह्य तद भिन्न अव्याप्ति उसका वारण करने के लिए जो स्त्रोत्रोत्रोत्रिय आकाश है का उसमें जो उत्पन्न होगा शब्द वही स्रोत्र के द्वारा ग्राह्य होगा होने से तदिन्न में लक्षण नहीं जाएगा नहीं जाने से अव्याप्ति हो जाएगा उसका वारण करने के लिए स्रोत्रग्राह्य जातिमत्व यह हो जाएगा शब्द का लक्षण अर्थात स्रोत्रग्राह्य जातिमान श्रोत्रग्राह्य जातिमान शब्द स्रोत्र के द्वारा जो ग्रहण होता है उसमें जो जाति रहेगी कौन सा जाति शब्दत्व वही जाति जहां जहां रहेगा वो सबको शब्द कह देंगे तो वो जाति गंगा जी में उत्पन्न होने वाला शब्दों में रह जाएगा तो इसलिए उसको शब्द कह देंगे स्रोत्र ग्राह्य जाति मतवे तात्पर्य तात्पर्य तो वही विवक्षित है अनेसे से गुण पदम अनुपादेयम अभी गुण कहने का जरूरत नहीं दीपिका में द्वितीय पंक्ति में दिया वही नीचे उसी का नीचे शब्द स्त्रिविध संयोग जो विभाग जो, संयोग होने से शब्द होता है अभिघात विभाग होने से भी शब्द होता, होता, होता है और शब्द से भी शब्द होता है कैसे तत्र भेरी दंड संयोग होने से शब्द होता है विभाग वंशे पाठ्यमाने जब बांस को हम जब पाठ्यमान जो, जो फाड़ते हैं तब शब्द होता है ये विभाग से संयोग होगा, वंशे पाठ्यमाने दल दयाय विभाग जन्य चट शब्द द्व दल विभाग हो जाते हैं शब्द ज शब्द भैर आदि देशम आरभ्य स्रोत्र पर्यत द्वितीय आदि शब्द शब्द जा भैरिदंड जहां हुआ वहां शब्द का उत्पत्ति हुई वो शब्द अभी कदम्ब मुकुल न्याय अथवा विचितरंग न्याय से प्रवाहित होकर के श्रोत पर्यत आ जाता है ये बीच में जितने रहे वो सब शब्द ज शब्द हुए शब्द से दूसरा उत्पन्न हो गया किरणावली में दिए हैं नीचे से द्वितीय पंक्ति में शब्दोत्पत्ति देशम आरभ्य स्रोत्र देश पर्यतम बिचि तरंग न्याय न कदम्ब मुकुल न्याय न ये दो प्रकार के लोग मानते हैं निमित्त पवन पवन निमित्त बनता है पवन नहीं है तो ये प्रवाह नहीं होगा इसलिए जहां पवन नहीं है कहते हैं कि कोई तीन से पांच सौ किलोमीटर के ऊपर पवन नहीं है वहां शब्द सुनाई नहीं देगा उत्पन्न होगा किन्तु सुनाई प्रवाह नहीं होगा निमित्त पवन शब्द धारा जायते तत्र पूर्व पूर्व शब्द उत्तरो उत्तर शब्द कारण उसका शब्द ज शब्द कहेंगे ठीक है आज यहाँ तक ओम शंकर शंकर उत्सव आयो तुतो गुणते तुग